चाधियों से संबंध होने के कारण फिर कर्म संबंध होना वासना संबंध होना सुख दुख का संबंध होना शक्य है।, है तो इसलिए जब ये निर्मल ये उज्जवलकरण चाधी से विनिर्मुक्त आत्मा जब अपने को अखंड ब्रह्म रूप में अनुभव कर लेता है तो देश नहीं होने से गमनागमन की संभावना मिट गयी और काल न होने से परिवर्तन और जन्म मृत्यु लिट गए और उपाधि की सत्यता न होने के कारण उपाधि के साथ जो संबंध है ब्राह्म की मूलक वो कट गया और जीव वस्ता पहले से ही मुक्त है ब्रह्म के रूप में और अपने को ब्रह्म के रूप में जान गया तो so, अब दर्शन शास्त्र की बात थोड़ी चुके हैं त्याग प्रत के रूप से थित। संज्ञान माने प्रकाश प्रकाश प्रकाश भौतिक प्रकाश नहीं हो है ना चीतन प्रकाश ज्ञान माप एक एक तो सूर्य की रोशनी होती है जो बत्ती पर पड़ती है और समका देती है और एक ज्ञान होता है जो औस बत्ती पर पड़ता है और उसको दिखा देता है तो असल में रोशनी पढ़ने से हमको ज्ञान नहीं होता हमको ज्ञान तो हमारी दृष्टि पढ़ने से होता है ज्ञान का स्रोत आत्मा है और प्रकाश का स्रोत पूर्व है ऐसा समझे बाहर है तो ये जो संसार की बस्तुएं दिखाई पड़ती हैं ये ज्ञान के घर लेने से घर रहे हैं चित्र को बोलते हैं चित्र किसी संज्ञान है संज्ञान हो संज्ञान संज्ञान हो नाम इससे बोलते हैं और एक किए चेने धातु से भी बनता है किलोती तो पहचान लेता है परी किलोती पहचान तो केवल ज्ञान मात्र ही है वस्ती नहीं है वस्तु बुद्धि से प्रपंच के लिए मान देना इसमें न महाराष्ट्र है न मैसूर <laughs> क्या इसमें न पृथ्वी ग्रह है न सूर्य ग्रह ज्ञान मात्र है सब ग्रह ज्ञान मात्र इसमें न हिंदी है न मुसलमान इसमें न मनुष्य है नशु ज्ञान मात्र तो ये कहे तो कि सब पति मर गए सब मनुष्य मर गए हिंदुस्तान, पाकिस्तान मर गए तो नहीं नहीं सब होते हुए हे भी ज्ञान मात्र ही है तो इनकी जो ज्ञान मात्रता है इसमें बंधन नहीं है सब में एकता है सब में अद्वितीयत्व है सब में अविनाशित्व है कि तो सब समझा है अरे अभी ज्ञान दूस प्रपंच को देखे और अपने से मुक्त अनुभव करें और जब अपने तो उपाधि वाला मनुष्य मानो गये अंतरण वाला मनुष्य मानो गये हृत हो गए है हर हरे भय हृत हृत कह कहते है हरा कुछ ये बाहर से बस्तियों के संसार को छीन छीन के भीतर रखा है भाई ये हरित माने हरण करने वाला है ये सूर है तुम्हें तो पता नहीं लगता अरे तुम्हें हरण करने वाला चोर तो कैसे चोर है तो किसी को रास्ते में चलता देखता है और उसको चिरा कर रख लेता है और जब घर में जाकर सोए तो वहां बताता है कि देखो ये ले आया हूँ देखो ये नीली साड़ी ले आया हूँ मैं तो ये पीली साड़ी ले आया हूँ मैं तेरे दादा नीली साड़ी पीली साड़ी तो कलक्ट करती तुम कहाँ से ले आये उसने कहा हमारे अंदर ये ताकत है लोग नीली पीली साड़ी पहने सड़क पर भूले और हम उसकी फोटो खींच के अपने भीतर रख लेते हैं और जो घर में लाके दिखाते हैं इसका संस्कृत ले शब्द का अर्थ है हृस्क हर अति हृस्क हरिए से ये हृत शब्द बनता है सुख का आगम हो जाता है तो ये हृष्क है एक हृथ है एक जो है वो संस्कार का हरम नहीं करता जो चीज है उसको दिखाना है ये चिप का काम है फोटो लेना सिद का काम नहीं है और हृदय का जो कैमरा है वो फोटो लेने का काम करता है तो तुम दिखाने वाले हो फोटो लेने वाले नहीं हो तुम कैमरा नहीं हो तुम प्रकाश हो तुम यंत्र नहीं हो है ना जिस प्रकार की सहायता से ये यंत्र बाहर की फोटो लेता है पहले तो कपड़े पर बनाते थे ना, पट पर पट पर चित्र बनाते थे ना, बंगाली लोग पट को फोटो करते थे फोटो फोटो जब विदेश की यात्रा करने गया तो किसके फर्क आएगा जब जयकिशन ने अपने को तो जिप्शन बना दिया हाँ। जिसका नाम जयकिशन था जब बिलावत में गया तो जिप्सन होकर आया किया तो कि हमारे नाम का ये बिलावत बिना तो... <laughs> <laughs> तो ये सोचते रहे नाम का हो गया और ये कटो पोटो जो था ना कटो बंगाल में जाके फोटो हुआ और बिलावत में जाके फोटो हुआ को तो ये फोटो खींचने का काम रेप करता है और केवल प्रकाश देने का काम केवल प्रकाश देने का काम ये चित्त करता है और ये काल को भी प्रकाशित करता है देश को भी प्रकाशित करता है व्यक्ति को भी प्रकाशित करता है केवल प्रकाश ही प्रकाश है इसलिए देश काल व्यक्ति इसको परिचिन नहीं कर सकते ऐसा तो है तो महान पुरुष ये है वो प्रपंच के प्रपंचत्व का त्याग करते प्रपंच का त्याग नहीं करते प्रपंचत्व का त्याग करते हैं जगत का त्याग नहीं करते जगत का त्याग करते हैं और दृश्य का त्याग नहीं करते वृक्ष त्याग करते हैं मान दृश्यत्व मिथ्या है प्रपंचत्व मिथ्या है ये जो ज्ञान है ना और आत्मा सत्य है प्रकाश सत्य और आकृति नृत्या है ये त्याग है अब जरा मौन की बात लेते हैं अभी कैसी चीज है यम नियम त्याग और अपमौन की बात करते ये व्यार्तन त्रापिय मन सां नियम सदी सर्वदा बुध वर्त तद शते प्रपंचे यदि वक्तव्योपिरा तद मौनम सता सहज संयुक्त गिरा मौनं प्रयुक्ता ब्रह्मगा सहज मौन एक महात्मा ऋषिकृष्ण ऐसा नाम उन्होंने रखा हुआ है सहज मोनी तो ये कहे कि सहज मौनी है तो बोलते नहीं होंगे तो अरे खूब बोलते हैं और नाम है तो ये मौनी महात्मा लोग इसका इस, इस, कारण होता है ऐसा करने का बोलते हैं खूब और नाम है सहज मौनी मोनी नहीं है सहज मौनी आत्मदृष्टि से सहज मौना है जैसे जैसे सारी शक्ल पूरक होने पर भी सोना सोना है ऐसे सब कुछ बोलते हुए भी सहज मौनी महुनी है तो ख तो का मौन है रेख विद्वान का मौन देखो धर्म में तो मौन कैसा होता है तो यदि आप फोन कर रहे हो ना तो उस समय दे में मौन बहुत वे लोगों को का साकल में का हवन करना है अग्नि में और जो तो ठीक का हवन करने लग जाएंगे अग्नि में है? तो का हवन तो नहीं करना चाहिए ना आग् तो अब देखा है कई घरों में रोटी बनाते समय मुंह पर कपड़ा लगा लेते हैं तो पूजा में मोइन रहते हैं जप में मोइन रहते हैं यहाँ तक कि धर्म की रीति से तो मित्र त्याग में मल त्याग में स्नान में भोजन में धर्मान संध्या बंदन में यज्ञ में हवन में मौन ज्ञान बुझ कर मौन लेना चाहिए तो मौनक क्रिया होती है मौनक क्रिया होने से उस क्रिया का फल उत्पन्न होता है अगर उत्पन्न होता है धर्म होता है ये धर्मानुसारी मौन है बचपन में हम लोग बच्चे थे ना हमारे तो दादा मना करते थे। देखो दातन करते समय लोगों से बातन करना यहाँ तो भी आज है ना दातुल करते रहते हैं पूछते रहते हैं, हैं। खाते समय भी चल पीते समय हमारे तो एक मित्र है हमको तो एक गिलास पानी दे देते है जब मैं मुंह में लगाता हूँ पीना शुरू करता है तो एक प्रश्न कर देते हैं अगर मेरा जवाब देना शुरू करें तो अटक जाए है ना एक बार फिर तेरह महीने मऊन रहा मैन तो के गुण बेष उनको मालूम है दो टेलों की जीव हिलाना तो बंद कर देते हैं पर पांच पेड़ का पेड़ हिलाते हैं ऐसे ऐसा बंद हाथ हिलावेंगे पाँव अट्टेंगे है नीचा करेंगे जरा मौन का ख्याल करना चाहिए ना मौन होता है पुत्र की शांति के लिए यदि विक्षेप बना हुआ है तो मौन का क्या अर्थ है? वो तो स्त्री जब उठ जाती है जब पति से बात नहीं करती है तो वैसा मौन तो मौन तो नहीं है तो धर्म का नहीं है भगवान से बात करना और दुनिया से मौन होना ये भक्ति का मौन है मानो पारों में मौन नहीं एक रीति है नोच्चारण में मौन नहीं दाख में मौन नहीं, नहीं एक का मौन होता है बिल्कुल हाँ। हिलते ही नहीं है हमने देखा है बरस बरस दो दो बरस तीन तीन बरस से तो आप समझेंगे कि बड़ी भारी पटक क्या है मौन होगा आदमी तो बड़ा भारी महात्मा हो जाएगा तो इसी भी एक बात आपको सुनाता हूँ हम <coughs> एक बार गंगी जा रहे एक तो पति का नाम तो भूल गया भटवारी ऐसे ही कुछ हो गया एक तुतिया थी एक महात्मा अठारह बरफ वहातना अनुभव हो गया उनसे फिर उन्होंने नईन छोड़ दिया तोड़ दिया तो अब वो में लगे तो हमारे साथ जी आये बोले के देते हुए महात्मा रहते हैं उधर तो उनका नाम लेके बोले कि वो हैं ब्राह्मण तो एक हमको 20 रुपया महीना देता था खाने था पीने के लिए फर्च के लिए मैं हिस्सा तो के वो बीस बरफ वो जो ब्राह्मण महात्मा है उन्होंने बना लिया और हमको खर्च देना बंद करवा दिया तो आज हम यहाँ कैसे रहें रहे हैं गंगे की पत्ती में घूम घूम के और इन महात्मा के विरुद्ध प्रचार करते थे और लोगों से हस्ताक्षर करवाते थे यहाँ तक कि हमारे पास हस्ताक्षर कराने को तो वृंदा बनाए थे अठारह वर्ष मई ये तो साधन तो होता है जीवन के निर्माण के लिए कुछ के निर्माण लिए साधन होता है तो राग द्वेष के लिए राग द्वेष टालने के लिए तो नहीं नहीं होता है एक महात्मा से बनारस में Uh, यह कई लोग इनका नाम जानते होंगे इसलिए मैं नाम नहीं बताता। एक बरफ मोहन बल सिद्ध के नाम के प्रसिद्ध थे तो जब एक महीना रह गया बारह महीने में एक महीना बाकी रह गया तो ये समस्या खड़ी हुई कि जब महात्मा जी बोलेंगे तो पहले कौन सा शब्द बोलेंगे अब कमेटी पर कमेटी होने लगी है ना एक महीना पहले से ही है ना जैसे एकादशी के दिन आदमी व्रत करे और दिन भर ये सोचे कि हम एकादशी के दिन क्या भोजन करेंगे तो उसके व्रत की जो दशा होगी <laughs> तो हम छोटी छोटी बात आपको सुनाते हैं इसलिए कि बड़ी बात सुनाना है कि तो धर्म का मौल दूसरा हो बलिया से दुकान पर अगर अच्छा ग्राहक आ जाए और चार बात सुना दे और उससे साल है कि वो बीस 20,000 रुपए का माल खरीदेगा तो बनिया चित लगा मौन है तो नैसे के लाभ के लिए भी मौन होता है श्रीमती जी घर में जब नाराज होती है तो ये होगा कि कुछ जिले तो, तो, तो, तो लड़ाई डर जाएगी ए? तो खान पान में भी बाधा करेगी तो पुरस्कृत लगा जाता है तो उस मौन का नाम को रोकने का नाम मौन नहीं, नहीं है मौन <coughs> तो कोई और चीज है निवर्तनते मौनन योगी तब भजीत सर्वदा दुध है योगी को लेकर चर्चा नहीं करते चाहिए राज कथा राजनीति की चर्चा भोग की चर्चा और जगत की चर्चा लोगों के उत्तर की इससे मुक्त हो यह अब जिनको कोई नहीं है हमें कोई किसी से कोई शिकायत है नहीं है अगर इसकी रुचि परमार्थ में नहीं है परमात्मा की और चलने में नहीं है भक्ति में नहीं है ज्ञान में नहीं है और दिन भर लोगों का जो गुण ही देश करता रहे तो उससे हमको कोई शिकायत हो रही है जैसे अपने तो सब ब्रह्म बोले तो भी ब्रह्म बोले तो भी ब्रह्म है न दुनिया की चर्चा करो तो भी ब्रह्म करो तो भी ब्रह्म अपने क्या लेना देना है संसार में क्या गुण दोष है तो यह तो गायन पे अतरा मनुषासन एक बात संसार में जितने शब्द हैं और उनको बोलने वाली जितनी बाणी है सब इकट्ठे हैं और उन्होंने कहा कि हम परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे सब वाणी समझे कि दुनिया की सब जीव हो दुनिया की सब जीव इकट्ठी हैं और बोले की हम तो परमात्मा से जाके मिलेंगी बोल बोल के परमात्मा को रुझाएंगी बोल बोल के बताएंगी और परमात्मा के सामने नाचेंगी पहली समस्या आई कि रास्ता को सीना है सुन लेने से होते परमात्मा के पास जाना पड़ता है कि तुमने कैसे जाएगी तो दाणियों ने कहा कि तीन में से जाने में हम तो तो लगेगा तो हमारे साथ कोई कर दे। तो ये है कि देख कम से कम पुरुष साथ रहे तो सब स्त्री है तो ये पुरुष साथ रहे तो चले जाए ये उन बाणियों की चर्चा है जो तो हजारों वर्ष पहले के हैं अब ये समझे कि आधुनिक होती तो कहती हम क्या कर रहे हैं तो हम अकेले चले जाएंगे वो फूल लेने से गुजरना पड़ता है तो यहाँ डर लगता है तो ये हुआ कि कोई तो पुरुष साथ ले तो पुरुष से तो ये हुआ की तो पुरुष साथ ले जाएंगे तो कोई संता होगी मन ये फूल लेने से आई ले तो है और पुरुष लेके आये अच्छा एक नपुंसक भी है वो इनके साथ कर दे है तो ये मन जो है ये नपंसक है ना संस्कृत भाषा में मन को नपिशक हो जाए क्योंकि स्वेचता तो बहुत तो है पर कर कुछ नहीं सकता करेगा तो इंद्रियों तो के द्वारा करेगा ना मन जितनी भी बातें यही हुई नपुंसक सकता यही लक्षण है की उसके पास वेदना बहुत होते हैं मनोराज्य बहुत होते हैं मनोरथ बहुत होते हैं कामना बहुत होते है। हैं बहुत होते हैं पर कहीं चलना है तो बिना पाव के जा नहीं सकता कुछ करना है तो बिना हाथ के उठा नहीं सकता कुछ खाना हो तो बिना जीज के खा नहीं सकता कुछ देखना हो तो बिना आंख के देख नहीं सकता तो नपी को कहते हैं कि जो सूते तो बहुत तो दो लेकिन खुद कुछ कर न सके मर न तो सकते के मन मन को लेके चलो कि कि जब सभी मिला चले रहे। जहां तक गंध मिला और रस मिला खुश रूप मिला खुश मिला खुश शब्द मिला खुश जहाँ तक मनोराज्य होता रहा खुद जब शून्य शिखर आया जब परमात्मा की ओर चलने में जब चीन में सिफर आया तो मन की हिम्मत टूट गई वो तो लोग यहाँ जाएंगे तो अंदर जाएंगे मन की हिम्मत जब टूट गई तो वाणी की भी हिम्मत टूट गई कि तो निवर्तन से अपराप यह मन है उस तो परमात्मा के पास तक मन और बा नहीं पहुंच सके और निवृत्त हो गए लौट आए माने जो हम वाणी से बोलते हैं वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है और जो हम मन से सोचते हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप नहीं है ये बाणी का बोलना और में दोनों जो देखता है मन का सोचना और शांति दोनों को जो देखता है वो जो बाणी और मन का साक्षी चैतन्य है, है? असल में वही ब्रह्म है तो ये जो आत्मस्वरूप में अवस्थान है मन और वाणी की पहल के बिना जो भी ब्रह्म है तो ऐसे मौन में हमेशा रहना ये विद्वान का मौन है जहाँ से बाणी बहुत आई जब वाकई स्मान निगर पंचे तब वक्त शक्त थे, थे, थे। जहाँ से बाणी बहुत आई बाणी बाहर से शब्द परसादी को छोड़ करके अपने रूप में आई और मध्यमा के रूप में गई यहाँ तक कि बाणी परा के रूप में पहुंच गई तब भी पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण नहीं हुआ और जब नहीं हुआ तो वो शुभ हो गई तो बोले ऐसा अच्छा, बाणी से दुनिया का निरूपण करोगा ना <coughs> बोले कि ऐसा अच्छा प्रपंच को तुम क्या कहोगे हम एक बात कर कहोगे आपको लोग तर्क वितर्क से जरा कई लोग डरते हैं कई लोग उसको पसंद करते हैं दोनों तरह के लोग होते हैं ना अच्छा आप किस काम को धर्म मानते हैं किस काम को अधर्म अरे बाबा आप जिस देश में पैदा हुए हो, जिस जाति में बढ़े हो, जिस संस्कार में पले हो, है ना? उसकी मान्यता के अनुसार ही तो आप धर्म धर्म का निर्णय करते हो क्या कहोगे हाँ दूसरा देश है, है, है, है, जो जो जो हो दूसरी जाति हो दूसरा संप्रदाय हो दूसरा संस्कार हो दूसरी जगह पले हो तो धर्म धर्म के बारे में आपकी ऐसी मान्यता रहेगी देश यहाँ अर्थ के बारे में ऐसी मान्यता रहेगी है ना? के बारे में ऐसी मान्यता रहेगी ऐसा चरित्र संबंधी जो धारणा भारत वर्ष की है भारत वर्ष की भी हम लोग समाज की समझते है प्रकार की पद्धतियाँ विवाह की प्रचलित आदिवासियों में अलग ढीले में अलग आसाम में अलग मद्रास में अलग केरल में अलग पहाड़े में अलग हिमालो में हिमालय में अलग कश्मीर में अलग पंजाब में अलग क्या बोले में क्या अच्छा है क्या बुरा है तो धर्म के संबंध में अर्थ के संबंध में भोग के संबंध में मोक्ष के संबंध में इतनी मान्यताएं हैं इतनी धारणाएं हैं, इतने मत हैं कि वो तो जब मतान कर आग्रह करते हैं तो एक के साथ अपना तादाद निष्ठापित करके किस धर्म वाला मैं हूँ और ये मेरा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है मैं ए, अपनी पुस्तक अपना गुरु अपना धर्म अपना मंत्र अपना श्रेष्ठ ये बात बहुत बढ़िया है लेकिन ए, हम कितने छोटे दायरे में रह करके इस बात का निरूपण करते हैं तो देखे, कोई व्यक्ति सत्य तो हम से दे। और बाई व्यक्ति असत्य तो भी बाणी से बोल दें अब ये प्रथम सत्य असत है, कि है? तो देखो अनुभव हो रहा है इसलिए असत्य नहीं है कैसे बोले असत्य और पर्रह्म परमात्मा की दृष्टि से देखें तो ये सत्य नहीं है तो कैसे बोले सत्य तो प्रपंचे जब भी बच कर दिया है तो ही सदम भी वर्गता है असल में ये प्रपंच भी प्रपंच भी कुछ आग्रह करने योग्य कुछ वर्णन करने योग्य नहीं है जिसको हम सती सीता समझते हैं उसके अंदर भी देश होता है जिसको हम नारा देखे दृश्य होगा तो निर्विकार नहीं हो सकता और ये अदृश्य है इसे बेखं तो उसमें जो अदृश्य है तो देखा तो उसने कि वो बिकारी है तो निर्विकार है और ऐसा जो दृश्य है वो निर्विकार हो नहीं सकता तो जब आत्मा के रूप में सत्य का अनुभव होता है तो ये जो साक्षी की निर्विकारता है है ना उसका परमात्मा में आरोप करके उसके सा एकता करके उसके निर्विचार दिण दिण निरीक्षण किया जाता है तो अगर संसार के बारे में भी है ना, कुछ कहना हो तो कुछ कहने लायक नहीं है एवं सब्बात बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, जब परमात्मा का देखते हैं, तो स्वरूप कैसा कुछ बोलने लायक नहीं और दुनिया का स्वरूप कैसा कुछ बोलने लायक नहीं तो बोले कह नहीं है जीव से क्यों करता थे जीत कटाक करने की क्या जरूरत है तो कुछ निर्वचनीय नहीं है और बैंक मनसा गोचर होने से परमात्मा का निर्वचन नहीं हो सकता है? और सब सब के विलक्षण होने के कारण प्रपंच का निर्वचन नहीं हो सकता ना तो फिर है बोलने का अर्थ क्या है तो असल में महात्मा लोक सह मौन रहते हैं तो ये बाणी का मैन वो लिरा मैनम तु जाली से जो, जो, जो, जो, जो, जो जा मैन है वो जाल धर्म है बालकों से नहीं है मानो जो प्रारंभिक साधक हैं उनके लिए है ऐसा तो या जो इस दिशा में आगे बढ़े हुए नहीं है उन लोगों का धर्म है और उनके ब्रह्मदादियों ने उनके लिए मौन इसीलिए लगाया एक व्यक्ति थे तीस बरस के लगभग मउंड रहे, हमारे मित्र होंगे ना है अभी जिंदा है ना जब तक नहीं बोलते थे तब तक उनके बारे में ख्याल था इनकी आवाज में जाने कैसी लीची होगी हाँ हाँ और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जब बोलने लगे महाराज तो बोलते नहीं है रोकते हैं ना तो ना इनकी आवाज में कोई निश्ठा सही नहीं है, है।, है मर गई है मर गई है 30 बरस का मौन पैंतीस बरस का, का होगा 30 में पैंतीस का होगा पैतीस बरस का मौन लेकिन बोलने पर निकली भैंस की आवाज खुद करवाज की जिन लोगों की आवाज़ अच्छी नहीं होती वो लोग ना बोल करके उससे दबाए रखते हैं जिनके मन में अच्छी बात नहीं होती वो भी दबाए रखते हैं और बच्चों के लिए कभी बोल बोल के परेशान न करें उसके लिए जैसे बोलते हैं ना से तो रहो, बोलो मत घर में माँ बाप को भी कह देते हैं सोच रहे बचो मत तो ऐसे महाराज महात्माओं ने देखा कि समझते दूसरे से कुछ नहीं है झूठे मोन दे मोन का मोन दे दो नहीं तो अच्छा आप कल सुना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 प्रभार समह सदुर वर्त अन सान्मय तद्भाध्याम निवर्त तद्वर्न तेना शक्यत यदि वर्तव्य जीति तद्भवीन्न शता मन प्रदा और यारुस्तक को जानने के लिए चलो परंतु वो लह आए। लेकिन ये वेद का स्तु का ये वर्णन बड़ी अद्भुत बात है फिर अभी अंतर्मुख होकर कोई विचार करें तो ये बात मालूम पड़ेगी करेगी चीज है जहां से मन वाणी लौट जाते हैं तो मन बाणी लौट जाते हैं ये तो ठीक है पर किसी चीज को जाने बिना अनुभव किए बिना वो दिन लौट आए ऐसी भी एक चीज है जिसको वाणी और मन अनुभव नहीं कर सकते और उसको छोड़ करके लौट आए ये बात आपके ध्यान में कैसे आएगी चाहे हमसे सुने चाहे हमारे भाई से सुने बोला कैसे तो नहीं हम और हमारा भाई <laughs> ये बात आप जब सुनोगे तब ऐसी कोई व्यक्ति है जहां मन और की गति नहीं है ये बात आपको मालूम पड़ेगी। समझे आप बच्चे हैं ने? आपने कोई ऐसी चीज सुनी ही नहीं कि मन और बाी के परे भी कुछ है तो आपके जीवन में उसकी तो जिज्ञासा कैसे होगी कि हम उस चीज के जानना चाहते हैं जो मन और वाणी से परे हैं तो कभी सुनेंगे कि कोई ऐसी चीज है तभी उसको ज्ञान में पूछता होगी तो बोले आप स्मृति की शरण में आप आए कि नहीं आए यही तो स्तृति की शरण है कि मन बाणी से करे भी तेज व्यक्ति है और उसको हम दिखा सकते हैं ऐसा बिल्कुल गायों के साथ <coughs> वाणी में तो वही बात आती है जो इंद्रियों द्वारा मन में घुसती है अरे ये जो नियम है इस विषय के उसको समझना चाहिए आप तो कहो तो हम एक ऐसी चीज भी बताए हैं जो इंद्रियों के द्वारा मन में नहीं घुसती पर मन में होती है क्या चीज है तो देखो मन सुसिधि को कभी देखता नहीं सुसिद्धि को साक्षी देखता है जो मन के सो जाने पर भी जागता रहता है गार सुसिप्ति में मन सो जाता है और चिंतन में साक्षी जागता रहता है परंतु यही साक्षी जब मन से एक हो जाता है तो मन को ऐसी याद आने लगती है कि तो एक ऐसी अवस्था है ही थी जिसमें ये शब्द नहीं था स्पर्श नहीं था रुख नहीं था रस नहीं था तो इसका अभिप्राय यह हुआ जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है उससे आप बोल सकते हैं जो मन से मालूम पड़ता है उससे भी आप बोल सकते हैं जो साथी से मालूम पड़ता है उससे भी आप बोल सकते हैं लेकिन जिससे मालूम पड़ता है उससे नहीं बोल सकते हैं अवैध मनस गे पर बैंक मनसा गोटर जहाँ वाणी और मन की सहज नहीं है है तो ये अपना आता है ऐसा अच्छा, अब इससे दूसरे ढंग से दोस्तों किसी भी व्यक्ति का वर्णन करना है तो उसकी गिनी ही रीतियां होते हैं तरीके होते हैं जो शब्द शास्त्र के महान आचार्य गिन लिया है शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है जैसे किसी को तो कहेंगे वो गोरा गोरा वो काला काला वो गहनिया रंग का ये रंग जो है ना ये गुड़ है काला सफेद गेना गुण है तो किसी व्यक्ति का वर्णन हम है करते हैं उसके तो गुणों के द्वारा तो गुण को इंद्रियों से ही मालूम करते हैं काला है सरिया है नीला है पीला है तो शब्द किस व्यक्ति का वर्णन करेगा तो जिसके गुण हमको मालूम करेंगे सब से, से, इनके द्वारा हम व्यक्ति का वर्णन कर सकते हैं दूसरा तरीका है इसका क्रिया के द्वारा वर्णन करना ये शासक है ये अध्यापक है ये संचालक है नहीं? जो रस बनाता है उसे शासक जो पढ़ाता है से तो अध्यात जो मोटर चलाता है तो संचालक तारथी क्रिया के द्वारा वर्णन हुआ तो, तो गुरु के द्वारा वर्णन हुआ मानी इंद्रियों से विषयों को देख करके वर्णन हुआ और इंद्रियों से क्रिया को देख करके वर्णन हुआ वो ताकत है जाति से गर्णन होता है कैसे तो तो मनुष्य है ये पति है ये पति है और तो जाति से गर्णन हो गया किसी का संबंध से गर्णन होता है अरे जो तो हमारे मित्र है ना तुम तो जानते हो, है ना ये उनकी पत्नी है जैसे गर्णन हो गया ना ये अमुप नेम साहब के पति हैं जाने हुए पदार्थ के साथ संबंध की स्थापना करके किसी बच्चे का वर्णन कर देते हैं ये इंदिरा गांधी के प्राइवेट क्षेत्र से भी है तो क्या दिया हुआ संसद हुआ ना पेंसद गया तो नहीं वर्णन हो गया इसको संबंध बोलते हैं तो किसी बच्चे का वर्णन गुड़ से होता है किसी का तैयार से, से होता है किसी का जाति से होता है किसी का संबंध से होता है किसी का रूढ़ि से होता है रूढ़ि क्या होता है तो नाम रख दे चार जने को कह दिया तुम्हारा नाम अ इनका नाम क इनका नाम कलाया तो इधर आओ तो इसको भी चला गई कल्पित तो शब्द जो है वो कोई अनियमित रूप से किसी का वर्णन नहीं करते हैं जो से क्रिया से जाति से संबंध से रूढ़ी से शब्द वर्णन करते हैं तो अब परमात्मा का दर्जन कैसे होगा उसमें शब्दादि गुण नहीं है शब्द स्तर पर नहीं है उसमें कोई क्रिया नहीं है उसमें कोई जाति नहीं है जाति एक तरीके बहुत होते हैं तो जाति जातीय जाति है, जाती है। अंजूर की एक जाति होती है अनार की एक जाति होती है आम की एक जाति होती है भेड़ की एक जाति होती है बकरी की एक जाति होती है एक जाति और दृश्य हो गए पद में इसमें पद पदार्थ का संकेत बनाने हो है तो दृश्य नहीं है और जगत में शब्द और अर्थ इनका संबंध तो काल्पनिक है काल्पनिक शब्द से कल्पना तो किसी का नाम किसी का नाम रखेंगे ऐसा भी नाम रख देते हैं तो वो बचने वाला है ना जैसे नारेवाड़ियों में नाम रख देते हैं जलेजी को तो। जलेबी जलेबी चोर अब रिजाइन हो गई कि नहीं होगी पूर्वजों पूर्व में कभी किसी ने एक दो जलेबी पूरा होगी है ना नब तो सारा खानदान ही जलेबी चोर के नाम से मशहूर है आप लोगों में से कोई है तो नाराज है ना एक खानदान का नाम है शिमार ये तो ये सब बताया हो एक, आ, ने हम भूते धर्मशाला में कह रहे हैं ये भूतो की धर्मशाला क्या होती है तो उसके बनाने वाले कैसी अतक है भूत ये ही बोलते हैं भूत है भूत है तो ये घोड़ाकेर तो सब नाम रक्षिक परंतु जिसको सुना नहीं जिसको देखा नहीं जिसको छिया नहीं जिसको चखा नहीं जिसको छिया नहीं जो मन के ध्यान में नहीं हुआ और जो साक्षी भाव से भी नहीं हुआ शब्द के द्वारा इसका कैसे वर्णन करेंगे तो आप पहले वेदांतियों पर कर ही करिए कि आखिर तुम क्या करते हो? तो सो बताओ है ना एक तरफ के सामने भी कोई आएगा ना कितना मतलब कभी कभी ऐसा अर्थ करना पड़ता है कि शब्द से जितना मालूम पड़े है? उसमें से कुछ छोड़ दिया और कुछ ले लिया कभी कभी शब्द का जितना अर्थ होता है उससे बाहर का अर्थ लेना पड़ता है कभी कभी शब्द का जितना अर्थ होता है उसको छोड़ देना पड़ता है दुना? जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसके भोजन का आग्रह करें, तो है, करेंगे दो ग्रास खा अब खाली पर बैठ गया और दो ग्रास उसने खाया और उसके बाद हाथ रोक दिया और तुमने तो दो ग्रास खाने मेरे साथ मत करो मेरा अभिप्राय दो ग्रास की गिनती से नहीं था तुम्हारे खाने से था तुम घर देख हमारा मतलब यही था तुम तो नहीं खा रहे थे तब मैंने दो ग्रास कहा था ना हमारा अभिप्राय तो ये था कि दो